श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्क अथक त्रिशोध्याय प्रचेताओं को श्री नारद जी का उपदेश और उनका परम पदलाभ मैत्रेय उवाच तद उत्पन्न विज्ञानअोक्षज भाषित मरंत आत्मजे भार्सिज्य प्रजन गृह श्री मैत्री जी कहते हैं विदुजी दस लाख वर्ष बीत जाने पर जब प्रचेताओं को विवेक हुआ तब उन्हें भगवान के वाक्यों की याद आई और वे अपने भार्या मारिशा को पुत्र के पास छोड़कर तुरंत घर से निकल पड़े दीक्षता ब्रह्मशस्त्र सर्वभूतात्मेदता प्रतिज्याम दिशे ला जाम सिद्धो बुद्ध झाजली वे पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर जहाँ झाजली मुरी ने सिद्धि प्राप्त की थी जा पहुँचे और जिससे समस्त भूतों में एक ही आत्म तत्व विराजमान है ऐसा ज्ञान होता है उस आत्म विचार रूप ब्रह्म सत्र का संकल्प करके बैठ गए तन निर्जेत प्राणम मनोवचोधो जिता स्नान शांत समान विग्रहान परे मले ब्रह्मणि जो जितात्मन सुरासुरशेष मद उन्होंने प्राण मन वाणी और दृष्टि को वश में किया तथा शरीर को निश्चेष स्थिर और सीधा रखते हुए आसन को जीतकर चित्त को विशुद्ध पर में लीन कर दिया ऐसी स्थिति में उन्हें देवता और असुर दोनों के ही वंदनीय श्री नारद जी ने देखा तमागतम त उत्था प्रणपत्याभिन्य च पूजयि यथा सुखासीनम अथा भ्रुवन् नारद जी को आया देख प्रचेता गण खड़े हो गए और प्रणाम करके आदर सत्कार पूर्वक देश उनकी विधिवत पूजा की तब नारदीपूर्वक बैठ गए तब वे कहने लगे प्रचेता प्रचेत स्वागतम ते सुरहर से नो दर्शन ग्रमण ब्रह्मण न प्रचेताओं ने कहा देवर्षे आपका स्वागत है आज बड़े भाग्य से हमें आपका दर्शन हुआ ब्रह्मन, सूर्य के समान आपका घूमना फिरना भी ज्ञानालोक से समस्त जीवों को अभय दान देने के लिए ही होता है यदादिष्ट भगवता शिव नाथ हो नदग्रह सुप्रसक्ता नाम प्राय सभो प्रभो, प्रभो भगवान शंकर और श्री विष्णु भगवान ने हमें जो उपदेश दिया था उसे गृहस्थी में आसक्त रहने के कारण हम लोग प्रायः भूल गए हैं तन्न प्रद्योतयाध्यात्म ज्ञानम तत्वा दर्शनम एना जथा तर श्यामो अतः आप हमारे हृदयों में उस परमार्थ तत्व का साक्षात्कार कराने वाले अध्यात्म ज्ञान को फिर प्रकाशित कर दीजिए जिससे हम सुगमता से ही इस दुस्तर संसार सागर से पार हो जाए मैत्रीवाच ये प्रचेतसा पृष्टो भगवन्नारदो मुनिभाम श्लोक आविष्टात्मा भ्रवीन् श्री मैत्री जी कहते हैं भगवन में श्री नारद जी का चित्त सर्वदा भगवान श्रीकृष्ण में ही लगा रहता है वे प्रचेताओं के इस प्रकार पूछने पर उनसे कहने लगे नारदवाच तजन्मता तद कर्माणी तदास्तन मनोवच निराम जय ने हिस्वात्मा से हरिश्वर नारद जी ने कहा राजाओं इस श्लोक में मनुष्य का वही जन्म वही कर्म वही आयु वही मन और वही वाणी सफल है जिसके द्वारा सर्वात्मा सर्वेश्वर श्री हरि का सेवन किया जाता है किम जन्म भे त्रिभीर्वेह शोक्ल सा त्रैयागिह कर्म भिर्वा त्रय पुसोपि विभुरायुषा श्रुतेन तपसा वाक वचोभिश्चित वृत्ति बुद्धवा कीपुणया बलने राधसा किंवा योगन सांख्यन न सस्ध्यायजोर किंवाईश्च नात्त्म हरि जिनके द्वारा अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले श्रीहरि को प्राप्त न किया जाए उन माता पिता की पवित्रता से यज्ञोपवी संस्कार से एवं दक्ष दिक, यज्ञ दीक्षा से प्राप्त होने वाले उन तीन प्रकार के श्रेष्ठ जन्मों से वेदोक्त कर्मों से देवताओं के समान दीर्घ आयु से शास्त्र ज्ञान से तप से वाणी की चतुराई से अनेक प्रकार की बातें याद रखने की शक्ति से तीव्र बुद्धि से बल से इंद्रियों की पटुता से योग से सांख्य अर्थात आत्मनात्म विवेक से सन्यास और वेदाध्ययन से तथा व्रत वैराग्यादि अन्य कल्याण साधनों से भी पुरुष का क्या लाभ है श्रेयसा सर्वेशा आत्मा शवधीरथर्थत सर्वेशापूता हरिरात्महात्मद प्रिय वास्तव में समस्त कल्याणों की अवधि आत्मा ही है और आत्मज्ञान प्रदान करने वाले श्रीहरी ही संपूर्ण प्राणियों की प्रिय आत्मा है शाखा प्राणोपहारा चथेन्द्रिया तथा सर्वाण मत्या जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सीचने से उसके त... तना शाखा उपशाखा आदि सभी का पोषण हो जाता है और जैसे भोजन द्वारा प्राणों को तृप्त करने से समस्त इंद्रियां पुष्ट होती हैं उसी प्रकार से भगवान की पूजा ही सबकी पूजा है यथव सूर्या प्रभुवंति वार पुन तस्म प्रविशति काले भूतानी भूमं से तथा हरा वे जिस प्रकार वर्षा काल में जल सूर्य के ताप से उत्पन्न होता है और ग्रीष्म ऋतु में उसकी किरणों में पुनः प्रवेश कर जाता है तथा जैसे समस्त चराचर भूत पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और फिर उसी में मिल जाते हैं उसी प्रकार चेतना चेतनात्मक यह समस्त प्रपंच श्री हरि से ही उत्पन्न होता है और उन्हीं में लीन हो जाता है ये तत्पदम तगधात्मन परम सकदिभातम सवितुरी प्रभा यथाशो जागृति सुप्त शक्तो दभ्य क्रिया ज्ञानभिदा भ्रमात्यय वस्तुतः विश्वात्मा श्री भगवान का वह शास्त्र प्रसिद्ध सर्वोपाधिहित स्वरूप ही है जैसे सूर्य की प्रभा उससे भिन्न नहीं होती उसी प्रकार कभी कभी गंधर्व नगर के समान स्फूरित होने वाला यह जगत भगवान से भिन्न नहीं है तथा जैसे जागृत अवस्था में इंद्रियाँ क्रियाशील रहती हैं किंतु सुसुप्त में उनकी शक्तियाँ लीन हो जाती हैं उसी प्रकार यह जगत सर्ग काल में भगवान से प्रकट हो जाता है और कल्पांत होने पर उन्हीं में लीन हो जाता है स्वरूपतः तो भगवान में द्रव्य क्रिया और ज्ञान रूपी त्रिविध अहंकार के कार्यों की तथा उनके निमित्त से होने वाले भेद भ्रम की सत्ता है ही नहीं यथानमस्य भ्रतम प्रकाशां भवंति भूषा भयंति भूपा नवंतुक्रमात्म परे ब्रह्मणी शक्तम रजस्तम सत्वित प्रवाह निपतिगण जैसे बादल अंधकार और प्रकाश ये क्रमशः आकाश से प्रकट होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं किंतु आकाश इनसे लिप्त नहीं होता उसी प्रकार ये सत्व रज और तमोवयी शक्तियाँ कभी परब्रह्म से उत्पन्न होती हैं और कभी उसी में लीन हो जाती हैं इसी प्रकार इनका प्रवाह चलता रहता है किंतु इससे आकाश के समान असंग परमात्मा में कोई विकार नहीं होता तेन ही कमात्मा नमशेष देना कालम प्रधानम पुरुषम परेशम स्वतेज था ध्वस्त गुण प्रवाह आत्मिक भाव भजध्व्धाम अतः तुम ब्रह्मादि समस्त लोकपालों के भी अधीश्वर श्रीहरि को अपने से अभिन्न मानते हुए भजो क्योंकि वे ही समस्त देहधारियों के एकमात्र आत्मा है वे ही जगत के निमित्त कारण काल उपादान कारण प्रधान और नियंता पुरुषोत्तम है तथा अपनी काल शक्ति से वे ही इस गुणों के प्रवाह रूप प्रपंच का संहार कर देते हैं दया सर्वभूते सुतुष्टया न के ना सर्वेन्द्रियोपात चुस्यू जनादन वे भक्त वत्सल भगवान समस्त जीवों पर दया करने से जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने से तथा समस्त इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करके शांत करने से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं अपहत सकलेशमला अविरतमेधित्भा निज जन वशत्व आत्मोन न सरती छिद्रवदक्षर छताम भीन आदि सब प्रकार की वासनाओं के निकल जाने से जिनका अंतकरण शुद्ध हो गया है उन संतों के हृदय में उनके निरंतर बढ़ते हुए चिंतन से खींचकर कर अविनाशी श्रीहरि आ जाते हैं और अपनी भक्ताधीनता को चरित्थ करते हुए हृदय काश की भांति वहां से हटते रहते नहीं ना भजते हरि न भजती कु हरिधनात्म धन प्रियो रसधन कुलत करू भगवान तो अपने को भगवान को ही सर्वस मानने वाले निर्धन पुरुषों पर ही प्रेम करते हैं क्योंकि वे परम रसज्ञ हैं उन अकिंचनों की अनाश्रया अहेतुकी भक्ति में कितना माधुर्य होता है अनन्नाश्रया अहेतुकी भक्ति में कितना माधुर्य होता है इसे प्रभु अच्छी तरह जानते हैं जो लोग अपने शास्त्र ज्ञान धन कुल और कर्मों के मद से उन्मत्त होकर ऐसे किंचन अकि निष्किंचन साधुजनों का तिरस्कार करते हैं उन दुर्बुद्धियों की पूजा तो प्रभु स्वीकार ही नहीं करते शिमन चरति तदर्थिश्चिपदीन विबुधास्जस्वपूर्ण न भजति भजतिद्य वर्गतंत्र कथम अमुमुसृजे पुमात भगवान स्वरूपानंद से ही परिपूर्ण है उन्हें निरंतर अपनी सेवा में रहने वाली लक्ष्मी जी तथा तो उनकी इच्छा करने वाले नरपति और देवताओं की भी कोई परवाह नहीं है इतने पर भी वे अपने भक्तों के तो अधीन ही रहते हैं अहो ऐसे करुणासागर श्रीहरि को कोई भी कृतज्ञ पुरुष थोड़ी देर के लिए भी कैसे छोड़ सकता है मैं त्रिवाच इच तथो राजन भगवत कथा श्रावय्वा ब्रह्म लोकम जजो स्वायंभु मुनिहे श्री मैत्री जी कहते हैं मिदुर जी भगवान नारद ने प्रचेताओं को इस उपदेश के साथ साथ और भी बहुत सी भगवत संबंधी बातें सुनाई इसके पश्चात वे ब्रह्मलोक को चले गए ते पी तन्मुख निर्यात जशोलोकमलापहम हरे सम्य तत्दम ध्यादतिम जजो प्रत्यता गण भी उनके मुख से संपूर्ण जगत के पाप रूपी मल को दूर करने वाले भगवत चरित्र सुनकर भगवान के चरण कमलों का ही चिंतन करने लगे और अंत में भगवत धाम को प्राप्त हुए एक तत्ते छत्तर जन्मा तम परिपृष्टवाण प्रत नारद से संवाद हरिकीर्तनम इस प्रकार आपने जो मुझसे श्री नारद जी और प्रचेताओं के भगवत कथा संबंधी संवाद के विषय में पूछा था वह मैंने आपको सुना दिया श्री सुकवाच या एस उत्तान पदों मानवस्या वर्णित वंश प्रियव्रत सी श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन यहाँ तक स्वयंभू मलु के पुत्र उत्तान के वंश का वर्णन हुआ अब प्रियव्रत के वंश का विवरण भी सुनो यो नारदात्म विद्यामिगम्य पुनर्महि भुग् विभज पुत्रेभ्य ऐश्वरम समात पदम राजा प्रिय व्रत ने श्रीनारज्य से आत्मज्ञान का उपदेश पाकर भी राज्य भोग किया था तथा अंत में इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने पुत्रों में बांटकर वे भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए थे इम् तुकसार विणोपवर्णिता श्रद्धां सम्याजित सत्काम प्रविद्ध भाव श्रुकलाकुल मुधार मृधनाचरण हृदय हरे राजन इधर श्री मैत्री जी के मुख से यह भगवत वाद युक्त पवित्र कथा सुनकर विदुर जी प्रेम मग्न हो गए भक्तिभाव का उद्रेक होने से उनके नेत्रों से पवित्र आंसुओं की धारा बहने लगी तथा उन्होंने हृदय में भगवत चरणों का स्मरण करते हुए अपना मस्तक मुनिवर मैत्रे जी के चरणों पर रख दिया विदुर्वाचन सोयमद्य महायोगिन भगवता करुणात्मना दर्शितम स पारो यंचन गोहरि विदुर्जिने कहने लगे महायोगिन आप बड़े ही करुणामय हैं आज आपने मुझे अज्ञानांधकार के उस पार पहुंचा दिया है जहां अकिंचनों के सर्वस्त्र श्रीहरी विरासते हैं श्री सुखवाच इत्यानम्य तमा मंत्रिदावय स्वाम दृक्षो प्रयोग ज्ञाती निर्मृताशय श्री सुखदेव जी कहते हैं मैत्री जी को उपरयुक्त कृतज्ञता सूचक वचन कहकर तथा प्रणाम कर विदुर जी ने उनसे आज्ञा ली और फिर शांत चित्त होकर बंधुजनों से मिलने के लिए वे हसिनापुर चले गए ए तद सुण्राजन राघ्याम हरिहर्पितात्मना आयुर्धनम राजन जो पुरुष भगवान के शरणागत परम भागवत राजाओं का यह पवित्र चरित्र सुनेगा उसे दीर्घ आयु धन श्रीयश क्षेम सद्गति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी ये श्रीमद्भागवते महापुराणे व्यसुख्यामृषाज्रयाँ पारमुश संहितायां चतः स्कंधे प्रचेतपाख्यांशोध्याय चतुर्थस्कंध स हरि ओम ओं हरि ओम ओं हरि ओम त